साधना की अद्भुत प्रणाली केनोपनिषद स्वामी आत्मानंद उमा जो हेमवती है हेम की कन्या है वे मानो ब्रह्म विद्या स्वरूपा हैं जीवन में सबसे शोभनीय क्या है जीवन में ब्रह्म विद्या ही सबसे शोभनीय है मनुष्य के जीवन में सबसे शोभन यदि कुछ है तो वह ब्रह्म विद्या है ब्रह्म की शक्ति है जैसे मनुष्य बड़ा सुंदर दिखाई देता है मनुष्य सुंदर दिखाई देता है तो उसका सौंदर्य हमें कब तक आकृष्ट करता है जब तक उसके भीतर प्राण या स्पंदन है उसके भीतर चैतन्य का प्रकाश है यदि चैतन्य का प्रकाश बंद हो जाए तो व्यक्ति कितना भी सुंदर हो वह हमें आकर्षित नहीं कर सकता क्योंकि वह मुर्दा है उसके भीतर की जो आकर्षणीय शक्ति है वह समाप्त हो जाती है मात्र शरीर के सुंदर होने से कोई व्यक्ति आकर्षित नहीं होता है इस उदाहरण से यह सिद्ध होता है यह कहा गया है कि यह साक्षात ब्रह्म विद्या है और यह ब्रह्म की शक्ति है शक्ति की कृपा से मनुष्य को ब्रह्म का बोध होता है यहाँ एक भिन्न पक्ष रखा गया है वह भिन्न पक्ष क्या है शक्ति की कृपा से मनुष्य को बोध होता है कि ब्रह्म क्या है ब्रह्म की शक्ति के माध्यम से ब्रह्म का बोध होता है यह जो तत्व है इस भक्ति तत्व को केनोपनिषद में यहाँ रखा जा रहा है अभी तक जो हमने देखा वह ज्ञान का पक्ष था कैसा ज्ञान का पक्ष हो कैसा चिंतन का पक्ष हो उसके पश्चात यह भक्ति का पक्ष रखा जा रहा है जैसे श्री रामकृष्ण देव काली को ब्रह्ममयी ब्रह्मशक्ति कहा करते थे उनके जीवन में वेदांत के गुरु के रूप में तोतापुरी जी आए वे कट्टर अद्वैत वेदांती थे वे माँ काली को नहीं मानते थे पर श्री रामकृष्ण देव ने उनको मना ही लिया उन्हें समझा दिया और एक दिन वे समझ भी गए तोतापुरी जी कहते हैं ठीक कहता था बेटा तेरी माँ काली ने बता दिया कि वह भी सत्य है तोतापुरी जी पहले ब्रह्म की शक्ति को नहीं मानते थे वे केवल ब्रह्म को ही सत्य मानते थे जगत को त्रिकाल में मिथ्या मानते थे श्री कृष्ण कैसे थे वे कहते थे ब्रह्म सत्य और ब्रह्म की शक्ति भी सत्य नित्य भी सत्य लीला भी सत्य ब्रह्म और ब्रह्म की शक्ति दोनों अभेद जैसे दूध और उसकी धवलता जैसे अग्नि और उसकी दाहकता ठीक इसी प्रकार ब्रह्म और उसकी शक्ति में किसी प्रकार का भेद नहीं है यह श्री रामकृष्ण कहते थे कि माँ की कृपा से ब्रह्म ज्ञान होता है ब्रह्म ब्रह्ममयी ले जाती है ब्रह्म के पास ठीक यही श्री रामकृष्ण के जीवन में दिखाई देता है यहाँ पर उस सिद्धांत का वर्णन है कथा के माध्यम से हमारे समक्ष उसी सिद्धांत को समझाया जा रहा है सा ब्रह्मेति हो वाच उमा ने उस ब्रह्म विद्या ने बता दिया वह ब्रह्म ही है तो कृपा से ब्रह्म का लाभ होता है ज्ञान और भक्ति का अपूर्व समन्वय हमें दिखाई देता है उमा ने कहा अरे वह ब्रह्म ही विजय थी। इंद्र, तुम लोग व्यर्थ सोच रहे थे कि वह तुम्हारी महिमा है वह तुम्हारी विजय है इस अहंकार के कारण तुम लोग उस ब्रह्म को समझ नहीं पाए थे अब इसके बाद के मंत्र में कहते हैं तस्मा एवा अतितराबिवार देवान्यदग्निर्वायु इंद्रस्ते वायु निर्दिष्टम पशपिशुस्ते घ्ये नसमो विधान चकार ब्रह्मेती जो बाकी देवता हैं उन देवताओं की अपेक्षा इन तीन देवताओं अग्नि वायु और इंद्र की विशेषता हो गई क्यों हो गई इसीलिए विशेषता हो गई कि इन तीनों ने समीप जाकर यक्षरूपी ब्रह्म को देखा था ये ब्रह्म तत्व को भले ही न पहचान पाए हों पर ब्रह्म तत्व तक पहुँच तो गए थे इन्होंने ब्रह्म तत्व का एक रूप देखा था भले ही प्रतीति नहीं हो पाई थी जैसे हम वेदांत की साधना में देखते हैं एक तो ब्रह्माकार वृत्ति है और दूसरी है जिस समय वृत्ति दीप्ति में परिणत होती है जब तक वृत्ति है तब तक अज्ञान का आभास बना हुआ है अहंकार का सूक्ष्म पर्जा बना हुआ है और जिस समय दीप्ति होती है तब अहंकार का पूरा पर्जा निकल जाता है और तब जीवात्मा उस ब्रह्म की अनुभूति करती है ऐसा अनुभव करता है कि मैं वही हूँ वहाँ पर द्वैत का बोध ही नहीं होता है